रिक्त स्थान है आप बैठे रहो पीछे से आ जाओ पी। बिल्कुल पीछे वाले बिल्कुल पीछे जो बैठे हैं वो उठ करके आगे के स्थानों को भर ले आगे खाली है पीछे वाले आ, आ जाओ और आ जाए ये जगह ये स्थान खाली है और आ जाए आगे जा, तरह की आ जाएगीमवीर जी हैं ईश्वर के स्वरूप को समझने में ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को समझना ये भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ईश्वर के प्रति भिन भिन्न भिन्न मान्यताए धारणाएं जहां उसके स्वरूप को लेकर के हैं वहा उसकी कर्मफल व्यवस्था को लेकर के बहुत अधिक है ईश्वर कर्ता क्या है और विशेष रूप से हमारे कर्मों का फल कैसे देता है कितना देता है और जो हमारे में भिन्नता है उसका क्या आधार है तो कर्म की गति बड़ी गहन है कर्म को समझना ठीक ठीक गंभीर है सीधे सीधे हमें पता नहीं लगता पूरा पूरा लेकिन फिर भी बहुत कुछ हमें पता लग सकता है तो ईश्वर को समझने में ईश्वर को स्वीकारने में कर्मफल व्यवस्था का समुचित समझ में आना एक महत्वपूर्ण उपाय बिंदु होता है यदि कर्मफल व्यवस्था स्पष्ट नहीं हुई तो ईश्वर के प्रति संदेह उठते रहेंगे बार बार उठते रहेंगे बहुत तरह के प्रश्न एक तरफ ईश्वर को जब हम न्यायकारी मानेंगे सर्वोच्च मानेंगे शक्तिशाली मानेंगे सबके लिए समान व्यवहार करने वाला मानेंगे और फिर दुनिया में जो दिखाई देता है उसके साथ उसका तालमेल नहीं दिखाई देगा तो प्रश्न उठेंगे परमात्मा धार्मिकों की सहायता करता है श्रेष्ठों की सहायता करता है धर्म का फल पुण्य सुख सुख के साधन उन्नति के अवसर के रूप में देता है तो गलत कार्य करने वालों का अधर्म होता है पाप होता है उनको दंड देता है उनके अवसर कम करता है उनकी प्रगति नहीं होती है कम होती है इत्यादि लेकिन लोक व्यवहार में जब हम देखेंगे तो बहुत सारे धार्मिक सज्जन विद्वान सरल व्यक्ति उतने उत्कर्ष को प्राप्त नहीं दिखेंगे अथवा दिनहीन अवस्था में भी देखे जा सकते हैं पुरुषार्थी ईमानदार सच्चे व्यक्ति छल ना करने वाले और दूसरी तरफ जो बेईमानी करते हैं झूठ बहुत बोलते हैं छल कपट करते हैं अन्याय से कमाते हैं उनकी अनेक क्षेत्रों में हमें उन्नति प्रकाश देखने को मिलेगा साधनों की दृष्टि से उन्नति के अवसरों की दृष्टि से उनके परिवारों में बच्चों का पठन पाठन सुविधाएं और उससे उनको और प्रगति होती है बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त होते हैं उससे उनको भी लाभ होता है सम्मान की दृष्टि से बहुत कुछ समाज में हमें दिखाई देगा तो इसको समझना ये तालमेल बैठाना यदि कर्मफल व्यवस्था का स्वरूप हमारे मन में स्पष्ट है तब तो रास्ता निकाल लेंगे नहीं तो विरोध ही लगेगा और फिर हमारी प्रवृत्ति वैसी ही चलती रहेगी ईश्वर को मानते हुए भी दुखी होते रहेंगे अथवा औरों जैसे होते रहेंगे नास्तिकों जैसा जीवन जीते रहेंगे और यदि आस्तिक बन के ही जीते हैं तो दुखी होते होते जीते रहेंगे और जो ये कहा जाता है कि ईश्वर को मानने वाला धर्म को स्वीकारने वाला अधिक सुखी होता है उसकी बजाय वो दुखी हो जाएगा दुखी देखा जाता है तो कर्मफल व्यवस्था को हम और देखेंगे कल वाले प्रश्न के संदर्भ में ही थोड़ा और आगे परमवीर जी का जो प्रश्न था मूल प्रश्न तो पेड़ पौधों का था उनको जो दंड मिलता है तो उन्हें यदि पता नहीं लगता है कि मेरे किन कर्मों का फल है तो फिर क्या सुधार होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि जब भी किसी को दंड दिया जाए तो बताना चाहिए कि आपका ये दंड है और उसके अनुसार उसका ताकि सुधार हो सके कि यह मेरे को दंड मिला है इस कारण से मिला है ये मेरा दोष था तो उससे आगे से बच्चे बचेगा एक विशेष कोई गलती और उसका विशेष दंड ये संबंध बनता है तब तो। और ये व्यवहार में बिल्कुल ठीक भी बात है ऐसा ही होना चाहिए चाहे बच्चों को हम दंड देते हैं या तो न्यायाधीश आदि बड़ों को दंड दें, उसमें ये व्यवस्था मानवीय स्तर पर ये आवश्यक है तो उसकी विवेचना होती है उसके अनुसार दंड दिया जाता है न्याय व्यवस्था होती है कानून है उसके अनुसार ये सारा चलता है वो होना भी चाहिए जब हम इसको उचित मानते हैं तो हमें फिर परमात्मा से भी यही अपेक्षा रहती है कि परमात्मा भी को भी ऐसा ही करना चाहिए लेकिन ऐसा तो होता नहीं है तो अब हमारे लिए परमात्मा के प्रति संदेह होता है व्यवस्था नहीं है तो फिर सुधार कैसे होगा यह हमारा तो जो पेड़ पौधों का था उस विषय में जो कल आपके सामने मैंने रखा था उनमें ये जानने की सामर्थ्य ही नहीं है संभव भी नहीं है अगर ऐसा माना भी जाए कि बताना चाहिए तो उनको ये ज्ञान होता ही नहीं है बुद्धि नहीं है और उनका अपना जीवन जैसा है केवल भोग है वो। और उनका के इतना है उन शरीरों में कि उनके कर्म पल क्षीण होते हैं उनके लिए लाभ ये है और अन्यों को साधन उपलब्ध होते हैं पेड़ पौधे जीते तो उनसे हमारे को लाभ होता है उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता था तो इस रूप के अंदर पशु पक्षियों में भी यही देखा जाएगा उनमें भी ऐसी सामर्थ्य नहीं कि वो सारा समझ सकें, उचित अनुचित क्या कारण भी बता दिया तो वो सुधर सकें, ये आवश्यक नहीं और फिर बात मनुष्यों की थी कि मनुष्य तो समझ सकते हैं वैसे अगर हम सामान्य दृष्टि से देखें तो जिनको ये बता भी दिया जाए कि आपको ये दंड इसलिए दिया गया है तब भी क्या वो समझ जाते हैं सब तो नहीं समझते फिर भी नहीं समझते फिर भी गलतियां करते हैं पता है हमारे को इसके लिए दंड है इसकी ये सजा है फिर भी उन कामों को करते हैं और फिर बार बार भी करते हैं तो बताने से सब ठीक हो जाए ये तो संभव नहीं है लेकिन हाँ इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि बहुत से लोग इसके कारण बचते भी है जब दंड का पता लगता है तो उन कार्यों से अपने को बचा के रखते हैं उतने अंश में ठीक है वो बात और मनुष्यों में भी हम पूरा पूरा जान नहीं सकते अगर कोई जनाए भी परमात्मा जनाए भी हमारे न जाने कब कब के कितने कितने कर्म हैं। अगर मान लीजिए परमात्मा केवल ये बताए कि आपके ये कर्म हैं, तो हमें तो स्मरण नहीं है कि हमने वो कर्म किए थे हमें तो याद नहीं आएंगे तो हमारे को याद भी दिलाना पड़ेगा वो बताएंगे कि आपने तब तब ये ये किए थे कौन से शरीर में कहा थे वो सारा का सारा बताना होगा उसके बिना तो केवल यू कह दिया जाए कि आपने ये किया आज भी किसी को दंडित करते समय कहें आपने ये गलती की वो सोचेगा ना कि मैंने कब की ये गलती तो ये आपने तेज गति से वाहन चलाया लाल बत्ती थी तो भी पार कर गए इसलिए आपको दंड है तो कहेगा मैं तो ठीक जगह खड़ा था मेरे को तो याद नहीं मैंने ऐसा किया तो हमें अपने पिछले जन्मों की बातें सामान्यतः तो ध्यान नहीं रहती है छोटे बच्चों का थोड़ा छोड़ दीजिए वो तो भी बहुत आंशिक होता है बहुत हल्का होता है नहीं तो हमें पता नहीं होता है तो अगर हमें ये बताया जाए उसके अनुसार दंड दिया जाए तो पहली बात तो हम जान ही नहीं सकते हम भी नहीं जान सकते और बताएंगे तो हमारी बहुत गड़बड़ हो जाएगी बहुत बातें ऐसी ऐसी आएंगी जो हमारे को अभी विचलित कर देंगे और हमारे व्यवहार भी ठीक नहीं हो पाएंगे एक दूसरे से क्योंकि जब पिछली बातें आएंगी तो ये भी तो बताना होगा कि चलो आपने ये किया तो किसके साथ किया गलत कार्य चोरी की तो किसकी की आपने तो वो आत्मा वो कौन सी आत्मा कहां है वो अभी वो सारा इतना अधिक होगा सब कटमट हो जाए हम जाने नहीं सकते बहुत समस्या हो जाएगी आप कल्पना करके देखिए तो फिर लेकिन प्रश्न तो रहेगा कि अगर ये नहीं पता लगता है कि पाप कर्मों का ये फल होता है तो फिर हम बचेंगे कैसे तो उसके विषय में परमात्मा की तरफ से ऐसी व्यवस्था तो है ही अगर हम इस संसार को देखें तो हमें इतना बोध तो हो जाता है हमारा व्यक्तिगत नहीं पता लगेगा लेकिन हमें बहुत सी चीजों का पता लग जाता है अब बहुत से रोगों का हमें पता लग जाता है कई साल बाद में आता है आपने ऐसा ऐसा खाया पिया होगा ऐसा किया होगा तो ये रोग हो गया एकदम तो पता नहीं लगता लेकिन बहुत सी चीजों का पता लग जाता है और जो बहुत आवश्यक चीजें हैं उनका तो हमारे को व्यवहार में ही पता लगता है आग बंद करके चलेंगे तो टक्कर लग जाएगी गिर जाएंगे चोट लगेगी जहां जहां बहुत आवश्यक है वहां तो हमें अभी पता लगता ही है ना सबको ये चीज खाई तो मेरे को ये हो जाता है ये चीज खाई तो ये हो जाता है ये हानि होती है मेरे को पता लगता है ना विष खाया तो ऐसा होगा झूठ बोला तो अंदर परेशानी हो जाएगी क्रोध किया तो हमारे को परेशानी हो जाती है दूसरा प्रतिक्रिया करता है संघर्ष हो जाता है झूठ बोलने वाले का की इज्जत नहीं रहती है प्रतिष्ठा विश्वास नहीं रहता है व्यवहार ठीक नहीं है तो अलग थलग हो जाएगा वो इत्यादि ये, तो ये चीजें तो हम आज भी देखते हैं ना ये तो हमारे आपस में ही प्रतिक्रिया से पता लग जाता है परमात्मा की तरफ से लगे ना लगे लेकिन ये तो बहुत सारा हमें आज भी पता है लेकिन उसके बाद भी वैसे तो सब नहीं हटते इतने मात्र से बहुत से हटते हैं बहुत से नहीं भी हटते तो ये तो हमारा वैसे भी पता लगता है कि क्या उचित है अनुचित है हमारे व्यवहार में भी पता लग जाता है और परमात्मा की दृष्टि से भी देखें तो इस पृथ्वी पर इतने सारे जीव हैं हर शरीर में एक एक स्वाभिमानी आत्मा है जिसके लिए वो शरीर मिला है जिसके जिसका वो भोगायतन है वो भोग के लिए आया है तो उसमें से मनुष्य कितने से है मनुष्य कितने से हैं बहुत थोड़े से अब यूं हम भले ही कहें कि भई सात अरब है या साढ़े सात सवा सात अरब है बहुत ज्यादा होती है संख्या लेकिन अन्य प्राणियों की तुलना में तो मनुष्य बहुत कम है वह भी तो आत्मा वैसी की वैसी है जैसी हमारी है और ये संख्या लगभग इसी अनुपात तो हमारे को बोलते हैं वो श्रव्य काव्य है उनसे भी हमें पता लगता है और ये दृश्य काव्य भी परमात्मा ने ऐसा बनाया जो हमें दिखाई देता है ये भी परमात्मा की संरचना है ये उसका काव्य है इससे भी हमें उसके नियमों का विधानों का पता लगता है तो उसमें से एक चीज आपके अभी ले ली है हमने की मनुष्यों की संख्या और अन्य प्राणियों की संख्या कितना भेद है और उनकी संख्या लगभग बनी रहती है इतनी ही अलग अलग कुछ होता रहता है भाई कुछ शेर कम हो गए कुछ ये कम हो गए लेकिन कितने थोड़ी संख्या कभी कभी मच्छर कम हो गए कभी बढ़ गए कभी दूसरे रूप में आ गए कभी कोई कीड़े आ गए अलग, अलग अलग रूप में बदलते रहते हैं लेकिन फिर भी और मनुष्यों की संख्या कितनी भी हो गई हो दुगुनी चौगनी दसगुनी बढ़ गई हो पहले से लेकिन फिर भी उनकी तुलना में देखेंगे तो कितने प्रतिशत में अंतर आया तो एक मोटा मोटा अंदाजा जैसा है जैसा कुछ वैज्ञानिक कहते हैं समझने के लिए मोटी है, पूरा गिन नहीं सकते हम तो एक वर्ग किलोमीटर में जितने सूक्ष्म जीव रहते हैं उतने पूरी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं छोटे जीव बहुत सूक्ष्म नहीं लेकिन और जो बड़े बड़े होते हैं कीट पतंग आदि और सरस्रेप आदि पक्षी आदि ये सब मिला मछलियां हैं तो मछलियां वर्ग किलोमीटर में केवल इतने प्राणी रहते हैं जितने की पूरी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं और इस पृथ्वी का क्षेत्रफल लगभग 20 करोड़ वर्ग मील माना जाता है मैं मील में या किलोमीटर में भ्रांति कर रहा हूं तो वो जैसा भी उचित है लेकिन मान के चलिए 20 करोड़ गुना तो एक मनुष्य के पीछे कितने प्राणी हो जाएंगे दूसरे बीस करोड़ प्रतिशत कितना होगा इसका प्रतिशत अगर आप निकालें कि मनुष्य कितने प्रतिशत है तो दश्मलव कई लगा करके हमारे को निकालना पड़ेगा इतना एक प्रतिशत भी नहीं है, बहुत कम है और यदि मनुष्यों की संख्या बढ़ भी गई दुगनी हो गई दसगुनी भी हो गई तो भी वो एक प्रतिशत तक नहीं पहुंचती तो भी दश्मलव में ही बहुत कम रहता है तो कितना सा अंतर पड़ा कुछ भी नहीं तो मोटे तौर पर अन्य प्राणियों की संख्या और मनुष्यों की संख्या का अनुपात लगभग एक जैसा बना रहता है लगभग एक जैसा प्रतिशत लगभग एक जैसा बना रहता है उनकी आयु भले ही कम हो जल्दी मरते हो लेकिन फिर दूसरे दूसरे होते रहते हैं फिर भी कोई ना कोई आत्मा तो चली रही है भले ही एक दिन का जीवन हो दस दिन का जीवन हो एक साल का जीवन हो तो भी उनका चल तो रहा है ना लगातार उसी तरह से आत्माएं तो विद्यमान है वहां पर और ये जो सारे कर्म हैं ये केवल मनुष्य शरीर में किए गए जिसका फल वो वहां सब भोग रहे हैं अन्य शरीरों में तो नए कर्म होते ही नहीं केवल तो तो एक आचार जीवन डायरेक्ट पहले इधर निकालो, निकालना इधर निकालो अच्छा है है ये ये सारा होता केवल अगर इस पर डालोगे तो मनुष्य शरीर में मनुष्यों का अनुपात लगभग इतना कमी रहता है एक मनुष्य शरीर में ही कितने कर्म करते हैं कल्पना तो भी नहीं होती हम नहीं जानते कितने कर्म होते कितने गुना तो कर दे भैया का भी हमें और उन कर्मों के कितने बड़े बड़े फल हो रहे हैं उसमें अभी हमें आता जाए हम तो उनको सब चीजों को सामान्य दे हैं डिग्री कौन देखिए बहुत महत्वपूर्ण बहुत विस्तार से में बात है। कौन सा तो तो ये जो अंतर प्राणियों में दिखाई तो देता है ये इस बात को उसको कारण ऐसी व्यवस्था क्यों की है तो मनुष्यों को अधिक बनाना बन भी नहीं सकते ये जो अलव प्राणी है ये केवल दुख भोग के लिए ही नहीं जाते तो एक सामान्य बात है उसके अलावा उनको समय तो बिताना तो होता तो तो तो तो मनुष्य शरीर में रहते हुए उन्होंने हाँ। अन्य प्राणियों की बहुत सेवाएं दी हाँ हाँ भी फिर हमारे जीवन के लिए हम कितने, कितने प्राणी फिर तो भी बार बार इसका सारा होना हो। पचर को तीन महीने मान लीजिए आयु जैसे एक आत्मा तीन महीने तक हम सेवा करेंगे चौबीस घंटे सेवा करते हैं और हम एक दिन के जीवन के लिए हमें कुछ पौधों को तो खाना ही यदि हमने ये हमारा जीवन व्यर्थ किया उस समय हानि की अपना व्यर्थ किया वो कैसे भुगतान करेंगे ना उतना काल हमारे ना पड़ेगा और यदि हमने किसी घर का एक दिन खराब किया उसके एक दिन जीवन जीने में जितना उपयोगिता थी उसकी उसको जो खर्च लगा कीमत लगी की। अन्य आत्माओं का सहयोग करना तो वो उसका रोकथाम किस पर इसमें उसका उसकी खाली हम किसी का एक घंटा भी बर्बाद करें देते जैसे उसको परेशानी होती है उसकी वस्तु छुपा देते तो हैं वो ढूंढने में लगा लेकिन तो चल रही है तो उधर तो ना क्या बोलते लगा ना बोलना लगा एक गन्ना खाया है साल हमने में भी है आज वो एक एक साल बैठी हुई है सेवा दे रही है जी जी जी है एक गन्ना सर उधर एक लड़का आएगा टीम है ना सवथा सवथा तो वो आएगा साहब नहीं इन सबके अंदर उतना काम आत्मा को तो देना पड़ेगा ना नहीं कैसे कॉलेज तो उनका नंबर आपको जो तो लास्ट देता हूँ वाले इसकी कीमत यही होती है कि ना जाना जी जी ठीक है सभी व्यक्त करते हैं दूसरे की यहाँ करते संजय बजा इसलिए कीमत ये नहीं चल रहा है वो अपने यहाँ देखते हैं चीज़ जो तो हैं। ये रहे सो के ही नहीं नहीं हमारे लिए बहुत सत्या उसकी जड़ों जरूरत बहुत वायुमंडल के पंद्रह दिन सुबह बन <laughs> जड़ में में भी ये यदि हम करके तो दे दे तो ही रहना पड़ेगा उतना काल हमारे को लगा इतनी शरीर दूसर तो, तो पार्टी चतुवाद तो की एक आत्मा था। तो, तुरूं तो, तुरूं तो नौका नौका नौका क्या मैंने में नौकर निकलना का चल रहा है थोड़ा सा इतने जीवों का वहां करो मेरे साथना क्या चलान व्य करते हैं कोई आचरण नहीं करते हैं नाइन सिक्स थ्री फोर जीरो नाइन जीरो थ्री एवं से ले तो, तो स नहीं है मैं देखा नाइन सिक्स थ्री फोर जीरो तो नाइन जीरो तो थ्री डबल एट सिक्स को तो चेल अगर फेल देखना चाहते हैं वैसे दीवार बनी नहीं सकते हैं खेल देखना हो तो कैसे देखती है दीवार नीचे दूसरे के खड़े हो गए मेरे नीचे खड़े हो वो उसके ऊपर खड़े हो गए एक उसके ऊपर नंबर लेना एक नाइन जीरो बोलिए सेवा देखते हैं किस एस टेज है हमारे तीन नीचे है दो ऊपर है फिर एक ऊपर है छह ले एक घंटे खेल चल रहा है वो तो ऊपर वाला है कितनी देर देखेंगे भग इसका उसका डाटा आएगा 10 मिनट देख सके 10 मिनट बाद है ठीक है तो नीचे आएगा नीचे कितनी देर खड़ा रहेगा पचास मेरे को न्याय होगा ये सबको देखना है जब हम मनुष्य जीवन में है तो अपने आत्माओं को भी खेलियन में आना है वो भी तो थी तो रहना तो तो तो है हमें बहुत उठकर बैठा मनुष्य शरीर में और ये बाकी सब मनुष्य शरीर जीवन चलाने के लिए अपना समय देना सेवाएं देना चौबीसों घंटे वो उस मनुष्य शरीर में हम इतने कर्म कर लेते हैं और ये जो सारी व्यवस्था फिर परमात्मा की दिखाई दे रही है ये ऐसे नहीं है ये सामान्य बात है और बड़ी बात बातें देख, तो देख करके हमारे को समझ में आ सकता है ये क्या डेरे में होगा जो आत्माएं इसी जीवन में साधना करते करते ऊपर जाते जाते प्रवित होती हैं हमेशा शरीर ही लेते जाता है अधिक पूर्ण है अन्य शरीरों में नहीं जाती आप अधिक नहीं करते होती तो फिर क्या है पीढ़ी के साथ के था? अपना पीएम लोड वापस लगा पीढ़ी दे दूंगी पांच जनों की, की पांच जनों का कितना सारा समय तो तो का डेढ़ सौ पांच जनों कितना पैमाई तो का सर कितना समय लगा तब सही चलूंगा पेड़ चलूँगा सर पची लगाऊंगे अलग अलग ने तो बिछाएं कोई नियंत्रण नहीं जो मॉनिटरेंगे पीढ़ी रहती है सबके साधन अलग अलग होते हैं शरीर अलग अलग होता है इंद्रिया अलग अलग तरीके होती है दिखा होती है कोई घन खाग बता नहीं सकते ये जो सारी विषय पीढ़ी में उस विषय का उपरेख करा को पता है उत्तर के अनुसार ये चल रही हमारे को सुधरने के लिए इतना भी परेशान उसके लिए ये आवश्यक नहीं इसलिए बताया जाए इसलिए हो रहा है सब में जी मत भटक है। इसलिए ये चीज को नहीं बताता ये नहीं था था। तो फिर भी इनका अगला प्रश्न भी कुछ इसी तरह चल कितना जैसे राजा अपराधी को दंड देता है तो इससे देखकर दूसरा व्यक्ति भी यह सोचता है की यदि मैंने अपराध किया तो मुझे भी इसी प्रकार दंड देना क्या विचार ईश्वर को भी पाप करने वाला और प्रकार दंड देना चाहिए उसे बिखल दे देखो इसने दे तो देखा और किसी ईश्वर ने सामने ईश्वर को हैं कब चुनौती यदि कहें कि ईश्वर अगले जन्म देखा देता दे है तो कुछ लोग अरे एक दिन करना बोल पार्टी को काम नहीं करता कुछ लोग काम थोड़ी अगला पिछला कुछ नहीं जो है वो यही दू तीन दिन हो गया और मानकर खूब बात करें वालों को मिलेगा नहीं चाहे पूरे डॉमी बात यात्रा करने या और कुछ तो पर्णय की हत्या करने कोई कोई नहीं समझता है तो है वो बस ही ये तो चल रहा है देखेंगे तो उनको समझ में आ रहा है उनका जीवन एक रूम बदल देगा पीढ़ी वो पीढ़ी और ये सब लोग। तो तो भी। रिकॉर्डिंग होने से उनका पसंद राजपूत सशप्पू जैसे लोग चेक कर रहे हैं सेशन में फेस 2 अरे किसमें कई फेरा सुन भाई कैसे सुनेंगे ये भी मालूम नहीं बैठे हैं लोग दूसरे लागू कर फेस 1 में दिक्कत है राइट पूरी बार चेक कर रहे हैं उसके अनुसार कोई दांत बदलता नहीं है तुम पूरा शेयर करने चेक करेंगे वो आते और वो का बता पास कर देंगे तो क्या स्थिति करेंगे होने के लिए तो पूरा साथ करना बैठे हुए हैं अरे वो आते हैं खानपीन खाई सब फ्री है चार बाजू सा सीसी टीवी तो शॉर्ट करना है उनको और कुछ ना होते हमें शक्ति जाना है कि हमारे फिर सफल में कुछ करान रहा था ना किएंगे और करते हैं की जो व्यक्ति सच बोल रहा है जो उसके कई उपाय एक उपाय ये एक में बहुत सारे लोग बहुत सक्रिय रहता है बहुत सोचना बड़ा जी हर बात करें उससे तनाव दबाव मेरी नहीं कर तो बार बार क्योंकि हमेशा डर पकड़ा रहे पता लग रहा है तो वो तो इस तरह से बोलेगा ना कि इस तरह वो लगे तो सकते अगर वो जूदी अतीत होना है तब तो वो कि सत्य के रूप में प्रस्तुत हो इसके लिए उसे बहुत प्रयत्न करना पड़ता है बहुत सोचना पड़ता है वही तो यो तो से भी सिद्ध है कितना हमारे को करना पड़ता है और सत्य बोलने में उसकी तो सरलता रहती है उसको तो गुरु बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कब किसको क्या कहा क्योंकि तो कभी कुछ कह देता है कभी कुछ कह देता है किसको सारा याद भी नहीं रख सकता और फटल में फिर भी नहीं रहता और तब जो हानि हो वो तो होती तो ये तब प्रत्यक्ष देखते हैं क्रोध में भी देखते हैं हमारे खुद को लगता है कि जब इतने अच्छे संबंध हैं हमने स्वार्थ किया क्रोध कर लिया संबंध बिगड़ गए हमारे बिगड़ जाते हैं जिंदगी भर के संबंध बिगड़ जाते हैं छोटा सा हमारा स्वार्थ उसको पता लग जाए कि जब कोई इसमें अपने स्वार्थ के लिए किया मेरा ध्यान नहीं होता है वो पता चली जाती थी कुछ नहीं तो ये एक तो एकदम प्रत्यक्ष हमारे को यही भी किया समझने वाले के लिए इतना भी बहुत है और परमात्मा के लिए पसंदता नहीं है और तो हमें ही समझना होता है और जो हमारे को बुरे कर्म की भावना हटानी है वो केवल मनुष्य शरीर में ही हट सकती है हमने शरीरों में हट नहीं सकती हां पर ऐसे ही समझता ये केवल मनुष्य शरीर का अंतर है और इसीलिए हमें मनुष्य शरीर में ये जो बुरे कर्मों की भावनाएं वासनाएं संस्कार थे उनको क्या भिखारी ऐसे लास्ट में लोग अपने सबको साधा सला दो डेट डाले नहीं क्या आज के डेट में ना लेकर बोले बोल तो का जगह बोल बताए नहीं मिलने यार नहीं सब करते हैं सब करते